देवी भागवत पांचवा स्कंध महिषा तुरका देवी के सामने जाकर उनसे बातचीत करना कोई संदेह नहीं तुम्हें जिस प्रकार सुख प्राप्त हो वही कार्य मेरे लिए सुरोधार्य है मधुर वचन बोलने वाली प्रिय तुम्हारे नेत्र बड़े ही विशाल हैं मेरे लिए जैसा आदेश हो वैसा ही संपन्न करने को मैं समझतुक हूँ तुम्हारे रूप ने मेरे मन को मोह लिया है अब मैं आतुर कर तुम्हारी में आया हूं। अनुपम शोभा पाने वाली। मैं तुम्हारा निजी चाकर हूँ मुझे तुम्हारी चाकरी करना स्वीकार है जीवन पर्यंत में सत्य वचन का पालन करूंगा कभी विचलित नहीं होऊंगा, सुंदरी मैंने नाना प्रकार के आयुष त्याग दिए हैं तुम्हारे चरणों में मेरा मस्तक झुका है विशाल लोचने मुझ पर दया करो सुंदरी जन्म से लेकर आज तक ऐसी दीनता मेरे मन में कभी भी नहीं आई थी ब्रह्मा आदि अनेकों शक्तिशाली पुरुषों से मुठभेड़ होने पर भी मैं दब न सका केवल तुम्हारे ही समक्ष मैं अधीनता स्वीकार कर रहा हूँ ब्रह्मा प्रवृत्ति संपूर्ण देवता सम्रांगण में मेरे चरित्र से पूर्ण परिचित है भामिनी आज वही मैं तुम्हारा सेवक बनकर सामने उपस्थित हूँ मेरी ओर ताकने की कृपा करो व्यास जी कहते हैं इस प्रकार महिषासुर अनाप सनाप बक रहा था अनुपम छवि धारण करने वाली भगवती चंडिका के मुख्यमंडल पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठी उन्होंने मुस्कुरा कहना आरंभ कर दिया देवी ने कहा, परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मेरा अरिष्ट नहीं है दैत्य, मैं केवल उन्हीं को चाहती अखिल जगत के सृष्टि का नाम मेरा प्रधान कर्तव्य है वे परम पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा है मुझ पर उनकी दृष्टि लगी रहती है क्योंकि मैं उनकी प्रकृति हूँ मेरा विग्रह कल्याण है उनका सानिध्य पाने से ही मुझ में सदा प्रस्तुत रहने वाली चेतनता आ जाती है नहीं तो मैं जड़ थी उनके सहयोग का या प्रभाव है कि मैं सचेतन हो गई हूँ जिस प्रकार लोहा स्वभावतः जड़ होने पर भी चुंबक का सहयोग होते ही उसमें चेतना आ जाती है मैं ग्राम में सुख भोगने की कभी इच्छा नहीं करती मूर्ख तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है इसी से तू स्त्री संबंधित सुख के लिए इतना लालयित है अरे पुरुष को बांधने के लिए स्त्री एक सुदृढ़ जंजीर कही जाती है लोहे से बंधा हुआ छूट भी सकता है किंतु जो स्त्री रूपी साकल से बंध जाता है उसका छूटना अत्यंत दुष्कर है अरे मूर्ख जिसमें मूत्र ही मूत्र भरा है उसका सेवन करने के लिए क्यों इतना लोलुप हो रहा है सुखी होना चाहता है तो मन में शांति रख इसी से सुख प्राप्त कर सकेगा स्त्री का संग करने में महान कष्ट उठाना पड़ता है इस बात को जानते हुए भी तू क्यों मूर्खता कर रहा है देवताओं से वैर छोड़कर स्वतंत्रता पूर्वक संसार में विचरण कर अथवा तो तो मुझमे शक्ति की कमी नहीं है दानव तेरा वध करने के लिए ही देवताओं ने इस समय मुझसे यहाँ आने की प्रार्थना की है तू वाणी द्वारा आज जो मेरा सुहित बन चुका है इसके फलस्वरूप मैं तुझसे सच्ची बात बता रहे हैं, क्योंकि तेरा यह व्यवहार मेरी प्रसन्नता का कारण बन गया है। तू तो जी, से चला जा। साथ परग चलने पर ही सज्जनों में मैत्री हो जाती है अतएव मैं तुझे जीवन दान कर रहे हैं, वीर यदि तुझे मरना ही अभिष्ट हो तो बड़े आनंद के साथ युद्ध कर महाबाहो मेरे हाथ हो तेरा वो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है